श्री गर्गसहिता श्री मथुराखंड बीसवां अध्याय श्री कृष्ण का कद्री वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि ऋभु का मोक्ष बहुलास ने पूछा मुनि साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधारकर आगे कौन सा कार्य किया श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए वे परेंद्र आप परापरवेदताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं अतः ये सब बातें मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदरी वन के एकांत प्रदेश में गए वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघमहल था रंभा द्वारा चंदन लड़का जाता था यमुना जी को छूकर कर प्रवाहित होने वाली मंद वायु, ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झलता रहता था ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरह नल की आँच से भस्मीभूत हो गया था श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी वही गोपियों के सारे के सारे यूथ आ जुटे जो सैकड़ों की संख्या में थे उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं यह सुनकर साक्षात ब्रिजभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लीवा लाने के लिए आई उन्होंने श्रीहरि को आसन दिया आद्य अर्घ और आत्मन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए साथ कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्रीहरि से आदर पूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी कोटि कोटि तरुण संदर्भों के माधुर्य को हर लेने वाले श्रीहरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था न कभी चंदन लगाया न पान खाया न सुधा सधे स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ आस प्रयास ही किया परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुए अपने परिपूर्णतम प्रियतम से कृष्ण से गदगद वाणी में बोली श्री राधा ने कहा प्यारे यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए वहाँ तुम क्या करते रहे मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊँ तुम तो सबके साक्षी हो अतः सब जानते हो राजा सौदास की रानी मध्यंती नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है फिर किसको सामने रखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूँ ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही है अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है जैसे चकोर शरत काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ तुम्हारे सखा उद्धव धन्य है जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देख श्याम सुंदर का अंग अंग करना से विफल हो गया उनके नेत्रों से भी अस्त्र झरने लगे उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर कर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया श्री भगवान बोले राधे शोक न करो मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ हम दोनों का तेज भेज रहित एवं एक है लोगों ने इसे दो मान रखा है सुबह जैसे दूध और उसकी धवलता एक है उसी प्रकार सदा हम दोनों एक है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं मैं पूर्ण परब्रह्म ब्रह्म हूँ और तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है तुम इसे समझो ने जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनके सर्वथा असंपृक्त हूँ इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो इससे सदा आनंद बना रहेगा सुमुखी मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है यदि मन गुणों अर्थात विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है उस मन को जीत कर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे भावनी लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है एक ओर से नहीं होता किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है नारद जी कहते हैं राजन श्रीहरि का यवचन सुनकर कीर्तनंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया तदनंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्रीहरि ने मुरली बजाई राजन यमुना के निकट रास की रण रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगी रास में जितनी गोपांगनाएं थीं उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे उनके चरणों के नौपुर और मंजीर बज रहे थे वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी पीताम्बर पहने एक हाथ में कमल लिए प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए विद्युलता के तुल्य जगमगाते हुए सुवर्णमय कुंडलों से मंडित हो वेद की छड़ी लिए वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभाव खेल रहा था कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे रासमंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रति पति जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपल चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वरी की वैसी ही शोभा हो रही थी वे वृंदावन यमुना वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए भगवान ब्रजेश्वर ने देखा सौ यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है तब वे सी राधा के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए अब वे गोवर्धन से तीन योजन दूर चंदन की गंध से सुहासित सुंदर रोहिताचल को चले गए श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है जो बड़े बड़े मत्स्यों कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था सहस्त्र जल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे इधर उधर मढ़राते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहाँ सब और व्याप्त थी उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए उसी सरोवर के कूल पर महामुनि रिभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे आठ हजार आठ सौ वर्षों से वे साठ हजार आठ सौ वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे श्री कृष्ण ने उन्हें देखा राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा ये कौन है माधव बोले प्रिय इनका महात्मा भ्राव ये भक्त हैं इन महामुनि की भक्ति देखो कहकर श्री कृष्ण ने हे रिभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा किंतु उन्होंने उनका वश्रुभ वचन नहीं सुना क्योंकि वे ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय थे तत्काल तिरोहित हो गए श्रीहरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मनिन्द्र रिभु अत्यंत विस्मृत हो गए फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा जो अपनी प्रभाव से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे यह देख वे भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और श्री राधा श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े फिर अत्यंत गदगद बाड़ी में श्री कृष्ण से बोले श्री रभु ने कहा श्री कृष्ण और श्री कृष्णा को नमस्कार श्री राधा और माधव को नमस्कार परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है राशेश्वर तथा राशेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है गोलो कातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावते श्री राधा को बारम्बार नमस्कार है असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है नम कृष्णाय कृष्णा जय राधा जय पिपूर्णतमाय चिपूर्णतमा चनश्यामाय देवाय श्या सतत नम राय सतम रासेशर्य नवो नम गोलौकातीतलीय नीलाव नमः नम असंख्याद्य संख्याहारा भंगता सामगता परस्पर संवितग्रहाभ्या नमो युवाभ्याभ्याद जी कहते राजन जो कहकर श्री कृष्ण के चरणार विंदो में नेत्रों से प्रेमाश्र की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए उसी समय उनके शरीर से दस सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर कर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों के को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भूजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा मिथलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर रिभू एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए महा रिभू की यह परा मुक्ति देखकर विश्वानंद ने श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही फिर श्री कृष्ण से बोली इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रासोत्सव के प्रसंग में रिभु का मोक्ष नामक बीसवा अध्याय पूरा हुआ